अपनी बार बार दिया करते हैं उनका एहसास होती है एक वैराइट की हमारे शरीर के पक्षी इस शरीर में क्या क्या गंद भरा हुआ है किस प्रकार हम इस शरीर से कर सकते हैं बहुत ही सरल वाक्यों में आचार्य यश्वराम जी ने बताया कई बातों तो ऐसा लगता था कि अगर आचार्य यशुराम जी की ये महीना दो महीने शायद कर ले तो शायद ऐसे ही धरना चाहते हैं वो भी लेंगे और जो उज्जय स्वामी द्रवदेव जी हैं स्वामी द्रवदेव जी हैं संजादी के मंत्रों के द्वारा उनका अर्थ बहुत ही सहद सरल तरीके से हमें बताया इससे हमें में जो बैठते हैं और उनमें हमारा जो तो मन नहीं लगता अगर इस तरह इस प्रक्रिया से हम करेंगे तो शायद हम लंबे कल तक संजा कर सकेंगे स्वामी जी ने तो दुर्दशा घंटे का आदय दिया अगर इस तरीके से हम संजा निम्पत्रों को लेकर के उनका अर्थ सही लाभ करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा अनुभव तो बहुत हुए हैं क्या व्यक्त करू इन सभी आचार्यों का संयासियों का मैं घट्टे से आभारी हूँ और दो बार बार शिवर में आने की पुनरावृत्ति होनी चाहिए उसे हमें विशेष लाभ होता है व्यक्ति हमें बहुत शिविर कर लिए बहुत शिवर अटेंड कर, बहुत कर लेकिन